बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुओं के अमृत प्रवचन एस धम्भ प्रवचन नंबर 113 भाग 1 पंचग्रह दायक का प्रश्न प्रथम दृश्य भगवान श्रावस्ती में विहरते थे श्रावस्ती में पंचग्रदायक नामक एक ब्राह्मण था वह खेत बोने के पश्चात फसल तैयार होने तक पांच बार भिक्षु संघ को दान देता था एक दिन भगवान उसके निश्चय को देखकर भिक्षाटन करने के लिए जाते समय उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गए उस समय ब्राह्मण घर में बैठकर द्वार की ओर पीट करके भोजन कर रहा था ब्राह्मणी ने भगवान को देखा वह चिंतित हुई कि यदि मेरे पति ने श्रवण गौतम को देखा तो फिर यह निश्चय ही भोजन उन्हें दे देगा और तब मुझे फिर से पकाने की झंझट करनी पड़ेगी ऐसा सोच वह भगवान की ओर पीट कर उन्हें अपने पति से छिपाती हुई खड़ी हो गई जिससे कि ब्राह्मण उन्हें देख ना सके उस समय तक ब्राह्मण को भगवान की उपस्थिति की अंत प्रज्ञा होने लगी और वह अपूर्व सुगंध जो भगवान को सदा घेरे रहती थी उसके भी नासापुटों तक पहुंच गई और उसका मकान भी एक अलौकिक दीप्ति से भरने लगा और इधर ब्राह्मणी भी भगवान को दूसरी जगह जाते न देखकर हंस पड़ी ब्राह्मण ने चौंक पीछे देखा उसे तो अपनी आंखों पर क्षण भर को भरोसा नहीं आया और उसके मुंह से निकल गया यह क्या भगवान फिर उसने भगवान के चरण छुबंदना की और अवशेष भोजन देकर यह प्रश्न पूछा हे गौतम आप अपने शिष्यों को भिक्षु कहते हैं क्यों भिक्षु कहते है? भिक्षु का अर्थ क्या है और कोई भिक्षु कैसे होता है यह प्रश्न उसके मन में उठा क्योंकि भगवान की इस अनायास उपस्थिति के मधुर क्षण में उसके भीतर सन्यास की आकांक्षा का उदय हुआ शायद भगवान उसके द्वार पर उस दिन इसीलिए गए भी थे और शायद ब्राह्मणी भी अचेतन में उठे किसी भय के कारण भगवान को छिपाकर खड़ी हो गई थी तब भगवान ने इस गाथा को कहा सब नाम रूपस्मि यश नमायतम अस्था चान शोच थी सा वे भिक्खूती बुच्च जिसकी नाम रूप पंच स्कंध में जरा भी ममता नहीं है और जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता वही भिक्षु है उसे ही मैं भिक्षु कहता हूं इसके पहले कि सूत्र को समझो इस छोटी सी घटना में गहरे जाना जरूरी है घटना सीधी साफ है लेकिन उतरने की कला आती हो तो सीधी साफ घटनाओं में भी जीवन के बड़े रहस्य छुपे मिल जाते हीरों की खदानें भी तो कंकड़ पत्थर और मिट्टी में ही होती खोदना आना चाहिए जोहरी की नजर चाहिए तो कंकट पत्थर को हटाकर हीरे खोज लिए जाते इन छोटी छोटी घटनाओं में बड़े हीरे दबे पड़े मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें थोड़ी जोहरी की नजर मिले तुम इनकी परतें उघाड़ने लगो जितने गहरे उतरोगे उतनी बड़ी संपदा तुम्हें मिलने लगेगी श्रावस्ती में पंचग्रदायक नामक ब्राह्मण था वह खेत के बोने के पश्चात फसल तैयार होने तक पांच बार भिक्षु संघों को दान देता था एक दिन भगवान उसके निश्चय को देखकर भिक्षाटन करने के लिए जाते समय उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गए अभी ब्राह्मण को भी अपने निश्चय का पता नहीं उसके अंतस्तल में क्या उठा है अभी ब्राह्मण को भी अज्ञात अभी ब्राह्मण को ख्याल नहीं है कि उसके भिक्षु होने का क्षण आ गए मनुष्य का बहुत छोटा सा मन मनुष्य को ज्ञात है मनस्विद कहते हैं जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में तड़ाओ तो थोड़ा ऊपर रहता है अधिक नीचे डूबा होता है एक खंड बाहर रहते हैं नौ खंड भीतर डूबे रहते हैं। ऐसा मनुष्य का मन एक खंड केवल चेतन हुआ है नौ खंड अंधेरे में डूबे तुम्हारे अंधेरे मन में क्या उठता है तुम्हें भी पता चलने में कभी कभी वर्षों लग जाते हैं। जो आज तुम्हारे मन में उठेगा हो सकता है पहचानते पहचानते वर्ष बीत जाएं। और अगर कभी एक बार जो तुम्हारे अचेतन में उठा है तुम्हारे चेतन तक भी आ जाए तो भी पक्का नहीं कि तुम समझो क्योंकि तुम्हारी ना के जाल बड़े पुराने तुम कुछ का कुछ समझो तुम कुछ की कुछ व्याख्या कर लो तुम कुछ का कुछ अर्थ निकाल लो क्योंकि अर्थ आएगा तुम्हारी स्मृतियों से तुम्हारे अतीत से तुम्हारी स्मृतियां और तुम्हारे अतीत उसी छोटे से खंड में सीमित है जो चेतन हो गया है और यह जो नया भाव उठ रहा है यह तुम्हारी गहराई से आ रहा है इस गहराई का अर्थ तुम्हारी स्मृतियों से नहीं खोजा जा सकता तुम्हारी स्मृतियों को इस गहराई का कुछ पता ही नहीं इस गहराई के अर्थ को खोजने के लिए तो तुम्हें जहां से यह भाव उठा है उसी गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी तो ही अर्थ मिलेगा नहीं तो अर्थ नहीं मिलेगा कल किसी का प्रश्न था इस संदर्भ में सार्थक है नेत्र कुमारी ने पूछा है कि अब संन्यास का भाव उठ रहा है प्रगाढ़ता से उठ रहा है लेकिन एक सवाल कि यह मेरा भावावेश तो नहीं है आपने सच में मुझे पुकारा है या यह केवल मेरी भावाविष्ट दशा है क्या आपको सुन सुन के इस विचार में मोहित हो गई भाव उठ रहा है पुराना मन कह रहा है यह सिर्फ भावावेश है यह असली भाव नहीं भाव का आवेश मात्र है यह असली भाव नहीं है ये तो सुनने के कारण यहां के वातावरण में इतने गैरिक वस्तधारी सन्यासियों को देखकर एक आकांक्षा का उदय हुआ है ठहरो घर चलो शांति से विचार करो कुछ दिन धैर्य रखो जल्दी क्या है घर जाके शांति से विचार करके करोगे क्या ये जो भाव की उमंग उठी थी इसको विनष्ट कर दोगे इसको भावावेश कहने में ही तुमने विनष्ट करना शुरू कर दिया और मजा ऐसा है कि जब ये तरंग चली जाएगी और तुम्हारे भीतर दूसरी बात उठेगी कि नहीं सन्यास नहीं लेना तब तुम क्षण भर को न सोचोगे कि ये कहीं भावावेश तो नहीं ये आदमी का अद्भुत मन है तब तुम न सोचोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापस घर आ गए ग्रस्तों के बीच आ गए अब गैरक वस्त्रधारी नहीं दिखाई पड़ते अब ध्यान करते हुए मदमस्त लोग नहीं दिखाई पड़ते अब वो वाणी सुनाई नहीं पड़ती अब वो हवा नहीं है और यहां बाजार और कोलाहल और घर और घरग्रस्थी गर की झंझटें और सब अपने ही जैसे लोग कहीं इस प्रभाव में संन्यास न लूं ये भावावेश तो नहीं उठ रहा फिर नहीं सोचोगे फिर एकदम राजी हो जाओगे कि यह असली चीज हाथ आ गई असली चीज नहीं हाथ आ गई यह तुम्हारी स्मृतियों से आया तुम्हारे अतीत से आया तुम्हारे अनुभव से आया और अभी जो आ रहा है वो तुम्हारे अनुभव से नहीं आ रहा तुम्हारे अतीत से नहीं आ रहा वो तुम्हारी गहराई से आ रहा है और तुम्हारी गहराइयों का तुम्हें कुछ पता नहीं पूछा है कि यह भावावेश तो नहीं आपने सच में मुझे पुकारा है अब समझो अगर मैं कहूं कि हां सच में मैंने तुम्हें पुकारा तो क्या तुम सोचते हो और विचार नहीं उठेंगे कि पता नहीं ऐसा मुझे समझाने के लिए है तो नहीं कह दिया कि मैंने तुझे पुकारा है इसकी सच्चाई का प्रमाण क्या कि वस्तुतः पुकारा है कहीं सांत्वना के लिए तो नहीं कह दिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे सन्यास में दीक्षित करना था इसलिए कह दिया हो विचार की तरंगे तो उठती चली जाएंगी उनका कोई अंत नहीं विचार से इसलिए कभी कोई हल नहीं होता इस कहानी का जो पहला हिस्सा है वो ये कि एक दिन भगवान उसके निश्चय को देखकर अभी ब्राह्मण को निश्चय का कुछ पता नहीं ब्राह्मण को पता होता तो ब्राह्मण स्वयं भगवान के पास आ गया होता कि हे प्रभु मेरे हृदय में भिक्षु होने का भाव होता। घड़ी आ गई फल पक गया अब मैं गिरना चाहता हूं और आप में खो जाना चाहता हूं जैसे फल भूमि में खो जाता ऐसे मुझे आत्मलीन कर ले मुझे स्वीकार कर ले मुझे अंगीकार कर ले ब्राह्मण नहीं आया है बुद्ध उसके द्वार पर गए और इसलिए मैं फिर से तुम्हें दोहरा दू इसके पहले की शिष्य चुने गुरु चुनता है इसके पहले की शिष्य को पता चले गुरु को पता चलता है सि चुनेगा भी कैसे अंधेरे में भटकता हुआ उसे कुछ भी तो पता नहीं वो तो अगर कुछ चुनेगा भी तो गलत चुनेगा कल रात हालैंड से एक युवक सन्यास लेने आए मैं देखता हूं कि निश्चय है लेकिन उनको अभी निश्चय का पता नहीं वो मुझसे कहने लगे मैं सोचूंगा मैं विचार करूंगा मैंने उनसे तुम सोचोगे और विचार करोगे तो गलत होगा तुम्हारा सोचा हुआ कब सही हुआ तुम्हारा विचारा हुआ कब सही हुआ अब यहां आके भी सोचोगे विचारोगे तो यहां आना हुआ ही नहीं तुमने यात्रा हालैंड से यहां तक की व्यर्थ की अब यहां सोचो विचारो मत देखो देखना अलग बात है देखना गहरे में उतरना है, सोचना विचारना अपनी अतीत स्मृतियों में जाना है। अतीत में गए कि चूके क्योंकि तुम्हारा जो अचेतन है वह अभी मौजूद है यही डुबकी मारनी है सोचने विचारने वाला आदमी ऐसा है जैसे कोई पानी की सतह पर तैरता है और देखने वाला आदमी ऐसा है जैसे कोई पानी की गहराई में डुबकी मारता है गोताखोर गोताखोर बनो बुद्ध भिक्षाटन को जाते थे उस ब्राह्मण के घर जाने का अभी कोई ख्याल भी न था लेकिन अचानक उन्हें दिखाई पड़ा कि उस ब्राह्मण के अचेतन में निश्चय हो गया संन्यास की किरण पहुंच गई है एक दिन भगवान उसके निश्चय को देखकर ध्यान रखना बुद्ध जैसे व्यक्ति सोचते नहीं देखते हैं सोचना तो अंधों का काम है आंख वाले देखते हैं बुद्ध को दिखाई पड़ा जैसे तुम्हें दिखाई पड़ता है कि वृक्ष के पत्ते हरे कि एक पीला पत्ता हो गया कि अब यह गिरने के करीब है जैसे तुम्हें दिखाई पड़ता है कि दिन है कि रात है कि सूरज निकला कि बादल घिर गए कि वर्षा हो रही ऐसे बुद्ध को चैतन्य लोक की स्थितियां दिखाई पड़ती यह निश्चय पक गया यह आदमी संौनी की घड़ी के करीब आ गया इसको इस पर ही छोड़ दो तो पक्का नहीं है कि इसको अपने निश्चय का पता कब चले जन्म जन्म भी बीत जाएं और जब चले भी तब भी पता नहीं कि यह क्या व्याख्या करे किस तरह अपने को समझा ले बुझा ले किस तरह वापस सो जाए करवट ले ले फिर सपनों में खो जाए इस परम घड़ी को बुद्ध इस ब्राह्मण पर नहीं छोड़ सकते इस ब्राह्मण का कुछ भरोसा नहीं इसलिए स्वयं उसके द्वार पर जाकर रुक गए गए तो थे भिक्षाटन को उसके द्वार पर जाने की बात न थी द्वार पर जाकर खड़े हो गए उस समय ब्राह्मण घर में बैठकर द्वार की ओर पीठ करके भोजन कर रहा था ब्राह्मणों को तो कुछ पता ही नहीं था क्या होने वाला है किस घड़ी मैं मैं आ गया हूं उसे कुछ पता नहीं वो तो सामान्य जैसे रोज अपने भोजन के समय भोजन करता होगा भोजन कर रहा था द्वार की ओर पीठ किए था उसे यह भी पता नहीं कि बुद्ध आ रहे तुम्हें भी पता नहीं कि कब बुद्ध तुम्हारे द्वार पर आते तुम्हें भी पता नहीं कब तुम्हारे द्वार पर दस्तक देते जीसस का प्रसिद्ध वचन है मांगो और मिलेगा खोजो और पाओगे खटखटाओ और द्वार खोल दिए जाएंगे लेकिन साधारण आदमी की दशा इससे ठीक उल्टी है वो कहता है दो और मैं नहीं लूंगा आओ मैं पीट कर लूंगा द्वार खटखटाओ मैं खोलने वाला नहीं हूं ब्राह्मण को इतना भी पता नहीं कि बुद्ध का आगमन हो रहा है नहीं तो पीठ किए बैठा होता इसलिए मैं कहता हूं ये छोटी छुट छोटी बातों में ख्याल करना तुम में से भी अधिक मेरी तरफ पीठ किए बैठे इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीठ किए बैठे हो हो सकता है तुम बिल्कुल सामने बैठे हो मुझे देख रहे हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं जो मुझे देख रहे हैं उनमें से भी बहुत से पीठ किए बैठे जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत से पीठ किए बैठे पीठ किए बैठे अर्थात रक्षा कर रहे हैं अपनी अपने को गंवाने की तैयारी नहीं दिखा रहे अपने को विसर्जित करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ब्राह्मण द्वार की ओर पीठ किए भोजन कर रहा था परम घड़ी आ गई सन्यास का क्षण करीब आ गया बुद्ध द्वार पर खड़े और वह एक छोटी सी प्रक्रिया में लगा था भोजन यह भी समझ लेना भोजन का अर्थ है यह साधारण जो रोजमर्रा का जीवन है खाना पीना उठना सोना खाते पीते उठते सोते आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा पूरी कर लेता है खाने पीने में ही तो सब चला जाता है भोजन कर रहा था उसे पता नहीं कि भगवत्ता द्वार पर खड़ी है वो भोजन कर रहा वो एक छोटे से काम में लगा है एक कारी में लगा है कालातीत द्वार पर खड़ा है और उसे इसकी कुछ खबर नहीं आदमी ऐसा ही सोया हुआ है तुम्हारे राह पर भी बहुत बार बुद्ध का आगमन हुआ है लेकिन तुम पीठ किए रहे ऐसा नहीं है कि तुम बुद्धों से नहीं मिले हो मिले हो मगर पीठ थी इसलिए मिलना नहीं हो पाया ब्राह्मणी ने भगवान को देखा लेकिन ब्राह्मणी के मन में तो कोई निश्चय उदय नहीं हुआ है और उससे देखकर पता क्या चिंता पैदा हुई आदमी कैसा क्षुद्र है उसे एक चिंता पैदा हुई उसे यह नहीं दिखाई पड़ा कि भगवान द्वार पर खड़े उठूं पांव पखारू बिठाऊं उसे फिक्र एक बात की हुई कि यदि मेरे पति ने इस श्रमण गौतम को देखा तो फिर यह ही भोजन उसे दे देगा और मुझे फिर पकाने की झंझट करनी पड़ेगी आदमी कैसी क्षुद्र बातों में विराट को खोता है ऐसी दशा तुम्हारी भी है इस ब्राह्मणी पर नाराज मत होना इस ब्राह्मणी को क्षमा करना क्योंकि यह ब्राह्मणी तुम्हारी प्रतीक है क्षुद्र बातों में आदमी विराट को खो देता चिंता भी क्या उठी तुम्हें हंसी आएगी क्योंकि तुम्हारी स्थिति नहीं है तुम सोचते हो अपनी स्थिति नहीं है यह तुम्हें हंसी आएगी कि ब्राह्मणी भी कैसी मूड है लेकिन यही आम आदमी की दशा है तुम भी ऐसी ही छुद्र क्षुद्र बातों से चूकते हो बातें इतनी क्षुद्र होती हैं लेकिन उनके लिए तुम कारण खूब जुटा लेते हो ब्राह्मणी को एक फिक्र पैदा हुई कि और एक झंझट द्वार पे आकर खड़ी हो गई अभी श्रमण गौतम भिक्षा पात्र लिए खड़ा है यद्यपि बुद्ध भिक्षा मांगने आए नहीं बुद्ध भिक्षा देने आए इस ब्राह्मण के मन में एक संकल्प जन्म रहा है बुद्ध उसे जन्म देने आए बुद्ध ऐसे आए हैं जैसे कि दाई इसके भीतर कुछ पकड़ा है इसे सहारे की जरूरत है जैसे गर्भ पूरा हो गया और बच्चा पैदा हो गया और दाई को हम बुलाते सुकरात ने कहा है कि मैं दाई हूं सभी बुद्ध पुरुष दाई है तुम्हारा ही जन्म होना है तुम्हें कम से कम पीड़ा हो ऐसे तुम्हारा जन्म हो जाए कम से कम खून बहे ऐसा तुम्हारा जन्म हो जाए तुम तुम्हारे ही जन्म की प्रक्रिया में बाधा ना बन जाओ इस तरह तुम्हारा जन्म हो जाए सरलता से सुगमता से तुम्हारा पुनरुज्जीवन हो जाए तो बुद्ध तो इसलिए आए लेकिन ये स्त्री सोच रही कि एक झंझट हुई अब कहीं मुझे फिर भोजन न बनाना पड़े इतना फासला है आदमी और बुद्धों में ऐसा सोच वह भगवान की ओर पीट कर अपने पति को छिपाती हुई खड़ी हो गई जिससे कि ब्राह्मण उन्हें देख न सके ऐसा यहां रोज होता है अगर पत्नी यहां आने में उत्सुक हो जाती पति अपनी पत्नी को छिपा के सुरक्षा करने लगता है अगर पति यहां आने में उत्सुक हो जाता है तो पत्नी अपने पति को छिपा के खड़ी हो जाती रोकने की कोशिश में लग जाती सौभाग्यशाली हैं वो जो पति पत्नी दोनों यहां आ गए नहीं तो एक बाधा डालेगा क्योंकि उसे डर पैदा होता है कि एक झंझट हुई अब कहीं कुछ से कुछ ना हो जाए ये मेरी पत्नी कहीं संन्यास ना हो जाए ये मेरा पति कहीं संन्यास न हो जाए लोग अपने बेटों को नहीं लाते मैं ग्वालियर में कई वर्षों पहले सिंधिया परिवार में मेहमान था विजय सिंधिया ने ही मुझे निमंत्रित किया था लेकिन जब मैं पहुंच गया और मेरे संबंध में उसने बातें सुनी तो वो डर गई अब मुझे बुला लिया था तो सभा का आयोजन भी किया डरते डरते मुझे सुना भी उसके बेटे ने भी सुना दूसरे दिन वो दोपहर मुझे मिलने आई उसने कहा कि क्षमा करें आपसे छुपाना नहीं चाहिए मेरा बेटा भी आना चाहता था लेकिन मैं उसे लाई नहीं मैं तो प्रौढ़ हूं लेकिन वो भावाविष्ट हो सकता है वो आपकी बातों में आ सकता है और आपकी बातें खतरनाक है इसलिए मैं उसे लाई नहीं मैं उसे आपसे नहीं मिलने दूंगी और मैं आपसे कह देती हूं क्योंकि मैं आपसे छिपाना भी नहीं चाहती अब ये मां बेटे को आड़ में लेकर खड़ी हो रही है इसे पता नहीं किस बात से बचा रही और अपने को प्रोर समझती है का मतलब यह कि मैं तो बहुत जड़ हूं मुझ पे कुछ असर होने वाला नहीं आप कुछ भी कहें मैं सुन लूंगी मुझे कुछ खतरा नहीं है लेकिन मेरा बेटा अभी जवान है अभी ताजा है और आपकी बातों में विद्रोह है और कहीं उसको चिंगारी न लग जाए फिर कहने लगी मुझे क्षमा करें क्योंकि मेरे पति चल बस और अब बेटा ही मेरा सब सहारा है जैसे कि मेरे संपर्क में आके बेटा विकृत हो जाए यह बड़ी हैरानी की बात है पत्नी इतनी परेशान नहीं होती अगर पति शराबघर चला जाए लेकिन सत्संग में चला जाए तो ज्यादा परेशान होती क्योंकि शराबघर कितनी ही अड़चने ला दे लेकिन कम से कम पत्नी की सुरक्षा तो कायम रहेगी पति एक बार वैश्या ले भी चला जाए तो पत्नी उतनी परेशान नहीं होती जितनी साधु संगत में बैठ जाए क्योंकि चला गया वापस लौट आएगा लेकिन साधु संगत में खतरा है कहीं चला ही ना जाए कहीं वापस लौटने का सेतु ही ना टूट जाए जो हमारे मोह के जाल हैं और उन मोह में जो लोग ग्रस्त हैं उन सबको भय पैदा हो जाता है जब तुम किसी बुद्ध पुरुष के पास जाओगे क्योंकि बुद्ध पुरुषों की एक ही तो शिक्षा है कि मोह से मुक्त हो जाओ तो जिनका मोह में निहित स्वार्थ है वो सब तरह की अड़चन डालेंगे और आदमी तरकीबें निकाल लेता है एक मित्र मेरे पास आए उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यास लेना चाहता हूं लेकिन मेरी पत्नी राजी नहीं है और जब मैं घर से चलने लगा तो उसने तीन दफे मुझसे कसम खिलवा ली कि सन्यास नहीं लेना मैंने कसम भी खा ली सन्यास में लेना चाहता हूं लेकिन लूंगा नहीं क्योंकि आप ही तो कहते हैं किसी को दुख नहीं देना चाहिए अब पत्नी को क्या दुख देना मैंने उनसे कुछ और बातें की ताकि वो ये सन्यास की बात थोड़ी देर को भूल जाएं मैंने उनसे पूछा पत्नी तुम्हारी और किन किन चीजों के खिलाफ वो बोले अरे साहब हर चीज के खिलाफ सिगरेट पीता हूं तो खिलाफ सिनेमा जाऊं तो खिलाफ ज्यादा किताबें पढ़ने में लग जाऊं तो खिलाफ तो मैंने कहा सिगरेट छोड़ी उन्होंने कहा कि नहीं छूट मन का पत्नी को दुख दे रहे और सिगरेट पीए चले जा रहे और संन्यास छोड़ने को राजी हो क्योंकि पत्नी को दुख नहीं देना चाहते और कितने दुख पत्नी को नहीं दिए और सब दुख देने की तैयारी सिर्फ ये संन्यास के संबंध में दुख नहीं देना चाहते दिखाई पड़ता ना आदमी तरकीबें निकालता है आदमी बड़ा कुशल है और जितनी कुशलता आदमी बुद्धों से बचने में लगाता है उतनी कुशलता किसी और चीज में नहीं लगाता पत्नी घेर कर खड़ी हो गई पीछे जाके खड़ी हो गई पति के ताकि भूल चूक से भी पति कहीं पीछे ना देख ले द्वार पर खड़ा हुआ गौतम दिखाई ना पड़ जाए उस समय तक लेकिन भगवान की उपस्थिति की अंत प्रज्ञा होने लगी ब्राह्मण को वो जो भीतर संकल्प उठा था उसी को सहारा देने बुद्ध वहां आके खड़े हुए थे ख्याल रखना जिसके पास होते हो वैसा भाव शीघ्रता से उठ पाता है जहां होते हो वहां दबे हुए भाव उठाते तुम्हारे भीतर कामवासना पड़ी है और फिर एक वैश्या के घर पहुंच जाओ या वैश्या तुम्हारे घर आ जाए तो तत्क्षण तुम पाओगे कामवासना जग गई पड़ी तो थी वैश्या ऐसी कोई चीज पैदा नहीं कर सकती जो तुम्हारे भीतर पड़ी ना हो वैश्या क्या करेगी बुद्ध के पास पहुंच जाएगी तो क्या होगा लेकिन अगर तुम्हारे पास आ गई तो काम जो दबी पड़ी थी अवसर देखकर सु अवसर देखकर उमंगने लगेगी तलहटी से उठेगी सतह पर आ जाएगी यही हुआ बुद्ध वहां आके खड़े हो गए अभी बोले भी नहीं उनकी मौजूदगी उनकी उपस्थिति उनका अंतहनाद इस व्यक्ति की चेतना को हिलाने लगा उनकी वीणा इस व्यक्ति के भीतर भी गूंजने लगी उसके अंत प्रज्ञा जागने लगी उसे अचानक बुद्ध की याद आने लगी अचानक भोजन करना रुक गया भोजन करने में रस ना रहा एकदम बुद्ध के भाव में डूबने लगा और जैसे जैसे भाव में डूबा वैसे वैसे उसे वह अपूर्व सुगंध भी नासापुटों में भरने लगी जो बुद्ध को सदा घेरे रहती थी और चौंका और गहरा डूब गया उस सुगंध में और जैसे ही सुगंध में और गहरा डूबा उसने देखा कि घर उस कोमल दीप्ति से भर गया है जैसी बुद्ध की मौजूदगी में भर जाता है वो पीछे लौट के देखने ही वाला था कि मामला क्या है और तभी पत्नी भी हंस पड़ी पत्नी इसलिए हंस पड़ी कि ये भी हद मैं छिपा के खड़ी हूं इस आशा में कि गौतम कहीं और चला जाए भिक्षा मांगने मगर ये भी हद है कि ये भी डट के खड़ा हुआ है ना कुछ बोलता ना कुछ चलता, ये भी यहीं खड़ा हुआ ये भी जाने वाला नहीं है दिखता है उसे इस स्थिति में जोर से हंसी आ गई कि एक तो मैं जिद कर रही हूं कि फिर भोजन न बनाना पड़े और ये भी जिद किए हुए खड़ा है कि आज बनवा के रहेगा इसलिए ब्राह्मणी हंस उठी बुद्ध की अंत प्रज्ञा उनकी सुगंध का नासापुटों में भर जाना उनकी दीप्ति का घर में दिखाई पड़ना फिर पत्नी का हंसना तो स्वभावतः उसने पीछे लौट कर देखा चौंक कर उसने पीछे देखा उसे तो अपनी आंखों पर क्षण को भरोसा ही नहीं आया किसको आएगा जिसके पास भी आंख है उसे भरोसा नहीं आएगा हाँ अंधों को तो दिखाई ही नहीं पड़ेंगे ब्राह्मणी को दिखाई नहीं पड़े थे ब्राह्मणी बिल्कुल अंधी थी उसके भीतर कोई दबा हुआ स्वर भी नहीं था अज्ञात का सत्य की खोज की कोई आकांक्षा भी नहीं थी वो गहन तंद्रा में थी मूर्छित थी ब्राह्मण इतना मूर्छित नहीं था आंख खुलने खुलने के करीब थी ब्राह्मण का ब्रह्म मुहूर्त आ गया था सुबह होने के करीब थी झपकी टूटती थी यह आधी टूट ही चुकी थी रात जा चुकी थी नींद भी हो चुकी थी भोर के पक्षियों के स्वर सुनाई पड़ने लगे थे ऐसी मध्य की दशा थी ब्राह्मण की ब्राह्मणी तो अपनी आधी रात में थी मध्य रात्रि में जब स्वप्न भी खो जाते हैं और सुसुप्ति महान होती प्रगाढ़ होती ब्राह्मणी की अमावस्या थी अभी अंधेरी रात लेकिन ब्राह्मण की सुबह करीब आ गई थी ध्यान रखना बाहर की सुबह तो सबके लिए एक ही समय में होती भीतर की सुबह सबके लिए अलग अलग समय में होती बाहर की रात तो सभी के लिए एक ही समय में होती लेकिन भीतर की रात सबकी अलग अलग होती यह हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है उसकी सुबह करीब है और तुम अभी आधी रात में हो यह हो सकता है कि तुम्हारी सुबह आने में भी जन्मों जन्मों की देर हो और इसलिए तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी समझ के तल अलग अलग होते हैं कोई पहाड़ से बोल रहा है कोई घाटी में भटक रहा है कोई आंखें खोल के देख लिया है किसी की आंखें सदा से बंद तो एक दूसरे को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब सीढ़ी के अलग अलग पायदानों पर खड़े ये तो चौंक उठा इसे तो भरोसा नहीं आया बुद्ध और उसके द्वार पर आकर खड़े पहले कभी नहीं आए थे जब भी उसे जाना था वो दान देने जाता था पांच बार वो दान देता था भिक्षु संघ को वो जाता था दान कराता था बुद्ध कभी नहीं आए थे पहली बार आए कैसे भरोसा हो भरोसा हो तो कैसे भरोसा हो अनेक बार सोचा होगा उसने प्राणों में संजोई होगी ये आशा कि कभी बुद्ध मेरे घर आए सोचा होगा कभी आमंत्रित करूं फिर डरा होगा कि मुझे गरीब ब्राह्मण का आमंत्रण स्वीकार होगा कि नहीं होगा भय संकोच में शायद आमंत्रण नहीं दिया होगा या क्यों कष्ट दूं? क्यों वहां ले जाऊं क्या प्रयोजन है जब आना हो मैं ही आ सकता हूं उन्हें क्यों भटकाऊं? ऐसा सोच के रुक गया होगा प्रेम के कारण रुक गया होगा संकोच के कारण रुक गया होगा बुद्ध आज अचानक बिना बुलाए द्वार पर आकर खड़े हो गए जब जरूरत होती है तब सदुगुरु सदा ही उपलब्ध हो जाता है सदुगुरु को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हारी पात्रता जब भर जाएगी जब तुम उस जगह के करीब होगे गए जहां उसके हाथ की जरूरत है वो निश्चित मौजूद हो जाएगा होना ही चाहिए